अध्याय पांच खतरनाक मनुष्य का जीवन बदला प्रभु यीशु और उनके शिष्य झील के पास गिरासेनियों के इलाके में आए प्रभु यीशु जैसे ही नाव से उतरे तो अशुद्ध आत्मा से जकड़ा हुआ एक आदमी था जो कब्रिस्तान में रहता था उनके सामने आया उसमें इतनी ताकत थी कि कोई उसे जंजीरों से बांधकर भी नहीं रख सकता था उसे कई बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया पर उसने हर बार जंजीरें तोड़ डाली और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए रात और दिन वह कब्रिस्तान या पहाड़ियों पर घूमता चिल्लाता और खुद को पत्थरों से घायल करता रहता था वह प्रभु येशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और झुककर उन्हें प्रणाम किया अरुची आवाज में बोला हे hey ये परमेश्वर के पुत्र मुझसे आपको क्या काम परमेश्वर के नाम में आप वादा करें कि मुझे कष्ट नहीं देंगे उस आदमी ने यह इसलिए कहा क्योंकि प्रभु येशु ने पहले ही अशुद्ध आत्माओं को उससे बाहर निकल जाने के लिए कहा था प्रभु यशु ने अशुद्ध आत्मा से पूछा तेरा नाम क्या है उसने उत्तर दिया मेरा नाम विशाल सेना है क्योंकि हम संख्या में बहुत है अशुद्ध आत्माओं ने गड़गड़ाकर कहा हमें इस इलाके से बाहर न भेजिए वहां पास ही पहाड़ पर सुअरों का बड़ा झुंड चढ़ रहा था अशुद्ध आत्माओं ने प्रभु यीशु से विनती की कि हमें सुअरों के अंदर जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु यीशु ने आज्ञा दे दी अशुद्ध आत्माएं आदमी में से निकलकर कर सुअरों में समा गई और लगभग दो सुअरों का वह सारा झुंड टीले से नीचे झील की ओर भागा और उसमें डूब गया चरवाहों ने जो सूरों को चरा रहे थे नगर और गांव में जाकर ये सारी घटना सुना दी तब लोग देखने आए कि क्या हुआ था जब वे प्रभु यीशु के पास आए तो उन्होंने उस आदमी को देखा जिसमें कभी बहुत सी अशुद्ध आत्माएं थीं, वह कपड़े पहने शांत मन से बैठा हुआ है यह देख वे घबरा गए इस घटना को अपनी आंखों से देखने वालों ने विस्तार से उन्हें बताया कि जिस मनुष्य में अशुद्ध आत्माएं थीं वह कैसे स्वस्थ हुआ और सुअर कैसे डूब गए तब लोग प्रभु यीशु से विनती करने लगे कि वह उनकी जगह से चले जाएं। जब प्रभु यीशु नाव पर चढ़ रहे थे तब वह मनुष्य जो पहले अशुद्ध आत्माओं से जकड़ा था उनसे विनती करने लगा मुझे अपने साथ ले चलें पर प्रभु यीशु ने उसे मना कर दिया और उससे कहा अपने घर परिवार में जाओ और उन्हें बताओ कि प्रभु परमात्मा ने कैसे अपनी कृपा तुम पर बरसाई है तब वह आदमी दस शहर इलाके डेका पुलिस में चला गया इस इलाके में वे लोग रहते थे जो यहूदी नहीं थे वहां उसने लोगों को बताया कि प्रभु यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए मृत बच्ची और बीमार स्त्री का ठीक होना जब प्रभु यीशु नाव से झील को पार करके दूसरी तरफ आए तब बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठा हो गई और यास नामक एक मनुष्य उनके पास आया जो यहूदी सत्संग भवन का मुखिया था वह प्रभु यशु को देखते ही उनके चरणों पर गिर पड़ा और विनती करने लगा मेरी बेटी मरने पर है कृपया चलिए और और अपना हाथ उस पर रख दीजिए कि वह ठीक हो जाए मरने से बच जाए प्रभु येसुरस के साथ चल दिए और एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग उन पर गिरे जा रहे थे भीड़ में एक स्त्री थी जो मासिक धर्म में अधिक खून बहने से पीड़ित थी और उसको ऐसा 12 साल से हो रहा था उसने अनेक डॉक्टरों को दिखाया था और अपने सारे पैसे खर्च कर देने पर भी उसे कुछ फायदा नहीं हुआ था परंतु उसकी हालत बिगड़ती ही गई प्रभु यीशु के बारे में सुनकर वह भीड़ में उनके पीछे से आई और उनके कपड़े को छुआ क्योंकि वह सोचती थी यदि मुझे उनका कपड़ा ही छूने को मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी जैसे ही उसने कपड़े को छुआ तुरंत उसका खून बहना बंद हो गया और उसने जान लिया कि वह ठीक हो गई है उसी समय प्रभु यीशु ने महसूस किया कि उनमें से शक्ति निकली है इसलिए उन्होंने मुड़कर पूछा मेरा कपड़ा किसने छुआ उनके शिष्यों ने कहा आप देख रहे हैं कि भीड़ आप पर गिरी जा रही है और इस पर भी आप पूछते हैं किसने मुझे छुआ किंतु प्रभु यशु ने मुड़कर देखने की कोशिश की कि किसने उन्हें छुआ है वह स्त्री जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ है वह डरती कांपती हुई आई और वह प्रभु यशु के चरणों में गिर पड़ी और सब कुछ सच सच कह दिया प्रभु यशु बोले बेटी तुमने मुझ पर आस्था रखी इसलिए तुम ठीक हो गई हो सुखी रहो अब तुम्हारे दुख दूर हो गए हैं प्रभु यीशु ये कह ही रहे थे कि मुखिया यायरस के घर से लोगों ने आकर उससे कहा आपकी बेटी मर गई है अब गुरुजी को कष्ट देने का कोई फायदा नहीं प्रभु यीशु ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और यायरस से बोले चिंता मत करो मुझ पर भरोसा रखो पतरस और दो भाइयों याकूब और योहन को छोड़कर प्रभु येशु ने किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया जब वे याइरस के घर पर पहुंचे तब प्रभु येशू ने देखा कि शोर हो रहा है और लोग रोते चिल्लाते हुए अपना शोक प्रकट कर रहे थे प्रभु येशु अंदर गए और लोगों से बोले क्यों रोते और शोर करते हो बच्ची मरी नहीं परंतु सो रही है इस बात पर लोग उनका मजाक उड़ाने लगे तब प्रभु यीशु ने उन सब को घर से बाहर निकाल दिया और बच्ची के माता पिता और अपने तीन शिष्यों को लेकर उस कमरे में गए जहां बच्ची थी वह बच्ची का हाथ पकड़कर अपनी मातृभाषा में बोले तलिथाकूम जिसका अर्थ है बच्ची मैं तुझसे कहता हूं उठ वह बच्ची जो बारह साल की थी उसी समय उठ बैठी और चलने फिरने लगी यह देखकर लोग बड़े हैरान हुए पर प्रभु यीशु ने उन्हें सख्ती से आदेश दिया ये बात किसी को पता न चले तब उन्होंने कहा इसे कुछ खाने को दो